शो टॉक जिन खो जा तीन पाइया नंबर सिक्स मेरे प्रिय आत्मी तीन दिनों में बहुत से प्रश्न इकट्ठे हो गए और इसलिए आज बहुत संक्षिप्त में ज्यादा प्रश्नों पर बात हो सके मैं करना चाहूंगा एक मित्र ने पूछा है कि विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछा कि क्या आपने ईश्वर देखा है तो रामकृष्ण ने कहा हां जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूं ऐसा ही मैंने परमात्मा को भी देखा है तो वे मित्र पूछते हैं कि जैसा विवेकानंद ने रामकृष्ण से क्या हम भी वैसा आपसे पूछ सकते हैं पहली तो बात ये विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछते समय ये नहीं पूछा कि हम आपसे पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं विवेकानंद ने पूछ ही लिया और आप पूछ नहीं रहे हैं पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। विवेकानंद चाहिए वैसा प्रश्न पूछने का और वैसा उत्तर रामकृष्ण किसी दूसरे को न देते ये ध्यान जो है रामकृष्ण ने जो उत्तर दिया है वो विवेकानंद को दिया है वो किसी दूसरे को न दिया जाता अध्यात्म के जगत में सब उत्तर नितांत वैयक्तिक है पर्सनल है उसमें देने वाला तो महत्वपूर्ण है ही उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है जिसको कि दिया गया है उसमें समझने वाला उतना ही महत्वपूर्ण है न मालूम कितने लोग मुझसे आके पूछते हैं कि विवेकानंद को रामकृष्ण के छूने से अनुभूति हो गई तो आप हमें छू दें और हमें अनुभूति हो जाए वे पूछते कि विवेकानंद के सिवाय रामकृष्ण ने हजारों लोगों को छुआ है उनको अनुभूति नहीं हुई उस छूने में जो अनुभूति हुई है उसमें रामकृष्ण 50 प्रतिशत महत्वपूर्ण है पचास प्रतिशत विवेकानंद है अनुभूति आधी आधी है और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि विवेकानंद को भी किसी दूसरे दिन छुआ होता तो बात हो जाती एक खास क्षण में वो घटना घटी आप 24 घंटे भी वही आदमी नहीं होते 24 घंटे में आप न मालूम कितने आदमी होते किसी खास क्षण में है अब विवेकानंद पूछ रहे हैं ईश्वर को देखा है ये शब्द बड़े सरल हमें भी लगता है कि हमारी समझ में आ रहे हैं कि विवेकानंद क्या पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं ईश्वर को देखा है ये शब्द इतने सरल नहीं ऐसे तो पहली कक्षा भी जो नहीं पढ़ा वो भी समझ लेगा सरल शब्द में ईश्वर को देखा है बहुत कठिन है सब। और विवेकानंद के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं रामकृष्ण विवेकानंद की प्यास का उत्तर दे रहे उत्तर प्रश्नों के नहीं होते प्यास के होते इस प्रश्न के पीछे वो जो आदमी खड़ा है प्रश्न बन के उसका उत्तर दिया जा रहा है बुद्ध एक गांव में गए और एक आदमी ने पूछा ईश्वर है बुद्ध ने कहा नहीं और दोपहर दूसरे आदमी ने पूछा कि मैं समझता हूँ ईश्वर नहीं आपका क्या ख्याल है बुद्ध ने कहा है और सांझ एक तीसरे आदमी ने पूछा कि मुझे कुछ पता नहीं ईश्वर है या नहीं बुद्ध ने कहा कि चुप्पी रहो तो अच्छा है नहा न ना जो साथ में था भिक्षु वो बहुत घबरा गया उसने तीनों उत्तर सुन लिए रात उसने बुद्ध से कहा मैं पागल हो जाऊंगा सुबह आपने कहा हाँ दोपहर आपने कहा नहीं सांझ आपने कहा नहाए न नहीं मैं क्या समझू बुद्ध ने कहा तुझे तो मैंने एक भी उत्तर नहीं दिया जिनको दिए थे उनसे बात तुझसे कोई संबंध नहीं तूने सुना क्यों तूने जब पूछा ही नहीं था तो तुझे उत्तर कैसे दिया जा सकता जिस दिन तू पूछेगा उस दिन तुझे उत्तर मिल जाएगा पर उस आदमी ने को मैंने सुन तो लिया पर बुद्ध ने कहा उत्तर दूसरों को दिए गए थे और दूसरों की जरूरतों के अनुसार दिए गए थे सुबह जिस आदमी ने कहा था कि ईश्वर है वास्तव था और चाहता था कि मैं भी उसकी हां में हां भर दू उसे कुछ पता नहीं ईश्वर के होने का लेकिन सिर्फ अपने अहंकार को तृप्त करने आया था कि बुद्ध भी वही मानते हैं जो मैं मानता हूं वो बुद्ध से भी अपनी स्वीकृति लेने कंफर्मेशन लेने आया तो मैंने उससे कहा नहीं मैंने उसकी जड़ों को हिला दिया और उसे कुछ पता नहीं था अनुथम मुझसे पूछने क्यों आता जिसे पता हो गया वो कंफर्मेशन नहीं खोजता सारी दुनिया भी इंकार करे तो वो कहता है इनकार करो वो है इनकार का कोई सवाल नहीं अभी वो पूछ रहा है वो पता लगा रहा है कि है तो मुझे कहना पड़ा कि नहीं उसकी खोज रुक गई थी वो मुझे शुरू कर देनी पड़ी दोपहर जो आदमी आया था वो नास्तिक था वो मानता था कि नहीं उसे मुझे कहना पड़ा कि है उसकी भी खोज रुक गई थी वो भी मुझसे के लेने आया था अपनी नास्तिकता में शांत तो आदमी आया था वो नास्तिक था नास्तिक उसे किसी भी बंधन में डालना ठीक न था क्योंकि हां भी बांध लेता है नहीं भी बांध लेता है तो उससे कहा चुप रह जा ना हा ना तो पहुंच जाएगा और तेरा तो सवाल ही नहीं है उस भिक्षु से कहा क्योंकि तूने अभी पूछा नहीं धर्म बड़ी नीची बात है जिससे प्रेम और प्रेम में अगर कोई अपनी प्रेसी को कुछ कहता है तो बाजार में चिल्लाने की बात नहीं वो नितान्त वैयक्तिक है और बाजार में कहते ही अर्थ उसका बेकार हो जाए ठीक धर्म के संबंध में कहे गए सत्य भी इतने ही पर्सनल एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से कहे गए हवा में फेंके गए नहीं इसलिए विवेकानंद बन जाएं तो जरूर पूछने आ जाना लेकिन विवेकानंद पूछने नहीं आते कि पूछे या न पूछे मैं भी एक गांव में गया एक युवक आया और उसने कहा कि मैं आपसे पूछने आया हूँ मैं सन्यास ले लू तो मैंने उससे कहा जब तक तुझे पूछने जैसा लगे तब तक मत लेना नहीं तो पछताएगा और मुझे क्यों झंझट में पड़ता है तुझे लेना हो ले ना लेना हो ना ले जिस दिन तुझे ऐसा लगे कि सारी दुनिया रोकेगी तो भी तू नहीं रोक सकता उस दिन ले लेना उसी दिन संन्यास आनंद बन सकता है उसके पहले नहीं तो उसने कहा और आप मैंने कहा मैं किसी से कभी पूछने नहीं गए अपनी जिंदगी में तो किसी से पूछने नहीं दे क्योंकि पूछने ही है तो अपने ही भीतर पूछ लेंगे किसी से पूछने क्यों जाएंगे और कोई कुछ भी कहे उस पर भरोसा कैसे आएगा दूसरे पर कभी भरोसा नहीं आ सकता लाख उपाय करें दूसरे पे भरोसा नहीं आ सकता अगर मैं कह भी दू कि हाँ ईश्वर है क्या फर्क पड़ेगा जैसा आपने किताब में पढ़ लिया कि रामकृष्ण ने कहा कि हां है और जैसा मैं तुझे देखता हूँ उससे भी ज्यादा साफ उसे देखता हूँ क्या फर्क पड़ गया आपको एक किताब और लिख लेना आपकी आपने पूछा था और मैंने कहा है और जैसा मैं आपको देखता हूँ उससे भी ज्यादा साफ उसे देखता हूँ क्या फर्क पड़ेगा एक किताब दो किताब हजार किताब में लिखा हो कि है बेकार जब तक की भीतर से न उठे की है तब तक, तक कोई उत्तर दूसरे का काम नहीं ले सकता ईश्वर के संबंध में उधारी न चलेगी और सब संबंध में उधारी चल सकती है ईश्वर के संबंध में उधारी नहीं चल सकती इसलिए मुझसे क्यों पूछते हैं मेरे हाँ और ना का क्या मूल्य अपने से ही पूछे और अगर कोई उत्तर ना आए तो समझने की यही बाग्य है कि कोई उत्तर नहीं फिर चुप होकर प्रतीक्षा करें उसके साथ ही जिए अनुतर के साथ जिए किसी दिन आ जाएगा किसी दिन उतर आएगा और अगर पूछना ही आ जाए ठीक पूछना आ जाए राइट क्वेश्चनिंग आ जाए तो सब उत्तर हमारे भीतर से और ठीक पूछना ना है तो हम सारे जगत में पूछते फिर कोई उत्तर काम का नहीं और जो विवेकानंद जैसा आदमी रामकृष्ण से पूछता है तो रामकृष्ण जो उत्तर देते हैं वो रामकृष्ण का उत्तर थोड़ी विवेकानंद के काम पड़ता है विवेकानंद इतनी प्यास से पूछते हैं कि जब वो रामकृष्ण का उत्तर आता है तो रामकृष्ण का नहीं मालूम पड़ता वो अपने ही भीतर से आया हुआ मालूम पड़ता है इसलिए काम पड़ता है नहीं तो काम नहीं पड़ सकता जब हम बहुत गहरे में किसी से पूछते हैं इतने गहरे में कि हमारा पूरा प्राण लग जाए दाव पर तो जो उत्तर आता है फिर वो हमारा अपना ही हो जाता है वो दूसरे का नहीं होता दूसरा फिर सिर्फ एक दर्पण हो जाता है अगर रामकृष्ण ने ये कहा की हाँ है तो ये उत्तर रामकृष्ण का नहीं ये ऑथेंटिक बन गया विवेकानंद को प्रमाणित लगा क्योंकि रामकृष्ण एक दर्पण से ज्यादा न मालूम पड़े अपनी ही प्रतिध्वनि बहुत गहरे अपने ही प्राणों का स्वर वहाँ सुनाई पड़ा विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछने के पहले एक आदमी से और पूछा रविनाथ के दादा थे देवेन्द्रनाथ वो महर्षि देवेन्द्रनाथ कहे जाते थे वो बजरे पर रहते थे रात बजरे पर एकांत में साधना करते थे आधी रात अमावस की विवेकानंद पानी में कूद के गंगा पार करके बजरे पे चढ़ गए बजरा कब गया अंदर गए धक्का दे के दरवाजा खोल दिया अटका था दरवाजा भीतर घुस गए। अंधेरा है देवीन्द्र नाथ आंख बंद किए कुछ मनन में बैठे जाके जग जोर दिया उनका कालर पकड़ के कोद आंखें खुली तो वो घबरा गये कि रात पानी से तरबतर कौन नदी में तैर के आ गया सारा बजरा कब गया है जैसे उन्होंने आंख खोली विवेकानंद ने कहा मैं पूछने आया हूं ईश्वर है देवी नाथ ने कहा जरा बैठो भी झिझके ऐसी आधी रात अंधेरे में गंगा पार पड़ कोई ऐसा छाती पर छोरा लगा तो पूछे ईश्वर है उनका जरा रुको भी बैठो भी कौन हूं भाई क्या बात है कैसे आये बस विवेकनंदन ने कालर छोड़ दिया वापस नदी में कूद पड़े उन्होंने चिल्लाया कि युवक रुको विवेकनंदन ने कहा झिझक ने सब कुछ कह दिया अब मैं चाहता हूं झिझक ने सब कुछ कह दिया इतने झिझक गए कि असली सवाल ही छोड़ दिया कहते हैं या नहीं फिर देविंद्रनाथ बाद में कहे कि मैं सच में ही दबला गया क्योंकि मुझसे कभी ऐसा आउट ऑफ द वे आउटल ऐसा कोई अचानक गर्दन पकड़ के कभी पूछा नहीं था सभा में मीटिंग में मंदिर में मस्जिद में गोन्दान से लोग पूछते थे इस पर है तो वो समझाते थे उपनिषद, गीता वेद ऐसा किसी ने पूछा ही नहीं था तो जरूर घबरा गया उन्होंने मैं जरूर घबरा गया था मुझे कुछ भी नहीं सोचा था और वो युवक के चला गया था और मुझे भी मेरी झिझक से पहली दफे पता चला अभी मुझे भी मालूम नहीं पूछें जरूर जिस दिन पूछने की तैयारी हो उस दिन जरूर पूछें। और पूछने की तैयारी लेके आ जाए क्योंकि फिर उत्तर पे बात खत्म न हो गई रामकृष्ण का उत्तर फिर वो विवेकानंद नहीं था जो पूछने आया था वो था नरेंद्रनाथ। रामकृष्ण का उत्तर के बाद हो गया विवेकानंद पूछे जरूर लेकिन फिर जिंदगी पूरी बदलने की तैयारी चाहिए उत्तर तो मिल सकता है। फिर वो नरेंद्र नरेंद्राथ की तरह घर वापस नहीं लौटा क्योंकि वो जो रामकृष्ण ने कहा है और से ज्यादा मुझे दिखाई पड़ता है कि वो है एक दफे मैं कह सकता हूँ कि तू झूठ लेकिन उसे नहीं कह सकता झूठ तो फिर विवेकानंद ऐसा नहीं कि ठीक महाराज उत्तर बहुत अच्छा लगा परीक्षा में दे देंगे जाते सर वापिस नहीं लौट गया फिर विवेकानंद के लिए उत्तर ले डूबा फिर वो लड़का वापस लौटा ही नहीं उत्तर तो मिल सकता है मुझे कोई कठिनाई नहीं उत्तर देने में आप दिक्कत में पड़ जाएंगे तो जिस दिन पूछने का मन हुआ जाना और आउटलेंडे सी ठीक रहेगा किसी अंधेरी रात में आके मेरी गर्दन पकड़ के पूछ लेना लेकिन ध्यान रखना गर्दन मेरी पकड़ेंगे पकड़ा जाएगी आप फिर भाग ना सकेंगे स्कॉलरली बातें नहीं है ये ये कोई शास्त्री और पांडित्य की बातें नहीं है कि पूछ लिया समझ लिया चले गए कुछ भी न हुआ सारी जिंदगी को दांव पे लगाने की बात एक दूसरे मित्र पूछते हैं कि बीज बोते हैं तो अंकुर आने में समय लगता है और आप तो कहते हैं कि इसी क्षम हो सकती है सब बात और आदमी को परमात्मा का बीज कहते हैं मैं जरूर कहता हूं बीज बोते हैं समय लगता है समय बीज के टूटने में लगता है अंकुर के निकलने में नहीं अंकुर तो एक क्षण में ही निकल आता है विस्फोट होता है अंकुर का तो लेकिन बीज के टूटने में वक्त लग जाता है आपके टूटने में वक्त लग सकता है वो मैं नहीं कहता लेकिन परमात्मा के आने में वक्त नहीं लगता वो एक क्षण में आ जाता इसे हम पानी को गर्म करते हैं, तो गर्म करने में वक्त लग सकता है 100 डिग्री तक गर्म होगा तब वक्त लगेगा लेकिन भाप बनने में वक्त नहीं लगता छलांग पानी सौ डिग्री गर्म हुआ डिज्जम कून भाप हो गया ऐसा नहीं की भाप बनने में वक्त लगे की पानी थोड़ा अभी भाप बना आधा अभी आधा भाप नहीं बना अभी बूंद थोड़ी सी भाप बन गई एक कोने से भी दूसरे कोने से भाप नहीं बनी ऐसा नहीं भाप तो बनेगी तो छलांग में हाँ लेकिन भाप तक पहुंचने में वक्त लगता है लेकिन जब तक भाप नहीं बनी तब तक वो पानी ही है चाहे 100 डिग्री गर्म हो चाहे 99 डिग्री गर्म हो चाहे अंठानबे डिग्री गर्म हो परमात्मा एक विस्फोट है एक छलांग उसके पहले आप आदमी ही है चाहे अंठानबे डिग्री पे गर्म हो चाहे निन्यानबे डिग्री पे गर्म हो 100 डिग्री पे गर्म होंगे की बाप बन जाएंगे परमात्मा शुरू होगा आप मिट जाएंगे। तो मैं कहता हूँ इसी क्षण भी हो सकता है इसी क्षण होने का मतलब इसी क्षण होने का मतलब ये है कि अगर हम उत्तप्त होने को तैयार हो और क्या काफी समय नहीं बीत गया उत्तप्त होने के लिए? कढ़ाई पर कढ़ाई कब से चढ़ी है चूल्हे पर कितने जन्मों से कितने जन्मों से गरम हो रहे हैं। और 100 डिग्री तक नहीं पहुंच पाए अब जन्म, जन्म जन्म जन्म जन्म गरम होते रहे है और 100 डिग्री पर नहीं पहुंच पाए अब तक और कितना समय चाहिए इतना समय कम है नहीं समय तो बहुत लग गया है गरम होने की कला ही हमें नहीं आती तो हम अगर निन्यानबे में भी, भी पहुंच जाए तो जल्दी से वापस हो जाते हैं कूल डाउन हो जाते हैं, फिर ठंडे होकर वापस लौट आते हैं सौ डिग्री से बहुत डरते हैं इधर में देखता था ध्यान में कितने लोग निन्यानबे डिग्री से वापस लौट जाते हैं। और कैसी कैसी व्यर्थ की बातें उनको वापस लौटा लेती है कि ऐसा हैरानी होती है कि वो जरूर वापिस लौटना ही चाहते होंगे अन्यथा ये कारण कोई वापिस लौटने का एक आदमी को बंबई जाना हो ट्रेन पर बैठ और रास्ते में दो लोग जोर से बात करते मिल जाए वो घर वापस लौटा है कि दो आदमी ने हमें डिस्टर्ब कर दिया वो रास्ते में जोर से बातें कर रहे हैं तो हम बंबई नहीं जा पाए तो आप कहेंगे बंबई जाना ही ना होगा अन्यथा रास्ते पर तो डिस्टर्बेंस है ही कौन लौटता है जिसको बम्बई जाना हो वो चला जाता है बल्कि रास्ते पर डिस्टर्बेंस तो जरा तेजी से चला जाता है के बीच में व्यर्थ की बातें ना सुननी पड़े लेकिन ध्यान से बड़े बड़े आसान कारणों से आदमी वापस लौटता है वो लौट आता है कि हमें किसी का धक्का लग गया किसी का हाथ लग गया कोई पड़ोस में गिर पड़ा कोई रोने लगा तो हम वापस लौट आए। नहीं ऐसा लगता है कि वापस लौटना चाहते थे सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई कारण मिल जाए और हम कुल डाउन हो जाए उस बहाने पर मिल जाए कि फला आदमी जोर से चिल्लाने लगा इसलिए हमको वापस लौटना पड़ा आपको फला आदमी के जोर से चिल्लाने से आपका संबंध आपको प्रयोजन और आप क्या खो रहे हैं इस बहाने आपको पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं आपको पता ही नहीं भी एक मित्र मिले रास्ते में उन्होंने कहा कि जरा लोगों को समझा दें थोड़ा उनको ठंडा कर दे कूल डाउन करें क्योंकि दो लोग नग्न खड़े हो गए उससे बड़ी एक्सप्लोसिव स्थिति बन गई उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि जरा लोगों को समझा दें कुछ लोग बड़े बेचैन हो गए हैं कि दो लोग नग्न हो गए सब लोग कपड़ों के भीतर नग्न है और कोई बेचैन नहीं होता कपड़ों के भीतर सभी लोग लगने कोई बेचैन नहीं है दो आदमियों ने कपड़े छोड़ दिए सब बेचैन हो गए बड़ा मजा है आपके कपड़े भी किसी ने छोड़ाए होते तो बेचैन होते तो भी समझ समझना आता अपने ही कपड़े कोई छोड़ रहा और बेचैन आप हो रहे अगर कोई आपके कपड़े छीनता तो बेचैनी कुछ समझने भी आ सकती थी हालांकि वो भी बेमानी थी जीसस ने कहा है कि को, कोई तुम्हारा कोट छीने तो अपना कमीज भी उसको दे देना कहीं बेचारा संकोच बस कम न छीन रहा हो कोई आपका कोट छीनता तो समझ में भी, भी आता है कोई अपना ही कोट उतार के रख रहा है आप बेचैन हो गए ऐसा लगता है ज्ञात प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि कोई कोई उतार कोट उतारे और हम कूल डाउन हो जाए और हम हमारा सारा ध्यान खराब कर दिया अब बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई आदमी नग्न हो गया इससे आपके ध्यान के खराब होने का क्या संबंध है और आप किसी के नग्न होने को बैठ के देख रहे थे तो आप ध्यान कर रहे थे या क्या कर रहे थे आपको तो पता ही नहीं होना चाहिए था कि कौन ने कपड़े छोड़ दिए कौन ने क्या किया आप अपने में होना चाहिए थे कि कौन क्या कर रहा है आप कोई धोबी है कोई टेलर है कौन है आप कपड़ों के लिए चिंतित क्यों आपकी परेशानी बेबजूत है, है अर्थहीन है और जिसने कपड़े छोड़े हैं थोड़ा सोचते नहीं है आपसे कोई कहे कि आप कपड़े छोड़ते तब आपको पता चलेगा कि जिसने कपड़े छोड़े हैं उसके भीतर कोई बड़ा कारण ही उपस्थित हो गया होगा इसलिए उसने कपड़े छोड़े आपसे कोई कहे कि लाख रुपए देते हैं आप कहेंगे छोड़ते हैं लाख रूपया लेकिन कपड़े न छोड़ेंगे उस बेचारे को किसी ने कुछ भी नहीं दिया है, उसने कपड़े छोड़े आप क्यों परेशान हैं उसके भीतर कोई कारण उपस्थित हो गया होगा लेकिन जिंदगी को समझने की सहानुभूति से देखने की हमारी आदत ही नहीं जब महावीर पहली दफे नग्न हुए तो पत्थर पड़े अब पूजा हो रही है और जितने लोग पूजा कर रहे हैं वो सब कपड़े बेच रहे हैं महावीर के मानने वाले सब कपड़े बेचने वाले बड़ा थे और इस आदमी को इन्हीं लोगों ने पत्थर मारे होंगे और उसी के बदले में कपड़ा बेच रहे हैं कि कोई नंगा ना हो जाए कपड़े बेचते चले जाए महावीर नग्न हुए तो लोगों ने गांव-गांव से निकाला एक गांव में न टिकने दिया जिस गांव में ठहर जाते लोग उनको गांव के बाहर करते कि आदमी नग्न हो गया अब पूजा चल रही लेकिन महावीर को तो टिकने नहीं दिया गाँव में धर्मशाला में न रुकने दिया गाँव के बाहर मरघट में ठहरने दिया कहीं गांव के आसपास में आ जाए तो लोग जंगली कुत्ते उनके पीछे लगा देते जो उनको दूर गांव के बाहर निकाला क्या तकलीफ हो गई थी महावीर से लोगों को एक तकलीफ हो गई थी कि उस आदमी ने कपड़े छोड़ दिए लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है किसी के कपड़े छोड़ देने से क्या कारण क्या है डर कुछ दूसरे है डर कुछ बहुत भयंकर है हम इतने नंगे हैं भीतर कि नग्न आदमी को देख हम घबरा जाते हैं कि बड़ी मुश्किल हो हमें अपने नंगेपन का ख्याल आ जाता है और कोई कारण नहीं और ध्यान रहे नग्नता और बात है नंगापन बिल्कुल दूसरी बात महावीर को देख के कोई कह नहीं सकता कि वो नंगे खड़े हैं और हमको कपड़ों में भी देख के कोई कहेगा कि, कि कितने कपड़े पहने हैं तो नंगे ही फर्क नहीं पड़ता गौर से देखा जो लोग नग्न खड़े हो गए उनको गौर से देखा हिम्मतियां पड़ी होगी उस तरफ देखने की हालांकि बीच बीच में आंख बचाकर देखते रह होंगे नहीं तो बेचन कैसे होते एक्सप्लोसिव स्थिति कैसे पैदा होती अब उनमें तो लिखा है कि स्त्रियों बहुत परेशान हो गई स्त्रियों को मतलब स्त्री इसलिए आई है कि कोई नग्न हो तो उसको देखती रहे उनको अपना ध्यान करना था नहीं लेकिन देखते रहे होंगे आंख बचा फिर सब छोड़ के वह आत्म ध्यान वगैरह छोड़ के अपने को देखना वगैरह छोड़ के वही देखते रहे होंगे तो एक्सप्लोसिव हो जाए तो आपसे कौन कह रहा था कि आप देखें आप आंख बंद किए हुए थे कोई नग्न खड़ा था वो खड़ा वो आपको बिल्कुल नहीं देख रहा था वो नग्न आदमी आके मुझसे कहता कि स्त्रियों की वजह से मेरे लिए बड़ी एक्सप्लोसिव स्थिति हो गई तो कुछ समझ में आता और स्त्रियों की एक्सप्लूसिव स्थिति हो गई उस आदमी की वजह उसको जरा गौर से देखते तो मन प्रसन्न होता उसको नग्न खड़ा देखते तो लगता कितना सादा सीधा निर्दोष हल्का होता मन फर्क होता लाभ होता लेकिन लाभ को तो हम खोने की जिद किए बैठे है हम तो हानि को पकड़ने के लिए बड़े आतुर हैं, और हमने ऐसे विक्षिप्त धारणाएं बना रखी हैं जिनका कोई हिसाब नहीं एक स्थिति आती है ध्यान की कुछ लोगों को अनिवार्य रूप से आती है कि वस्त्र छोड़ देने की हालत हो जाती है वो मुझसे पूछ के मग्न हुए है इसलिए उन पर एक्सप्लोसिव मत होना होना, होना हो तो मुझ पर होना जो लोग भी यहां नग्न हुए वो मुझसे आज्ञा लेकर नग्न हुए मैं उनसे कह दिया कि ठीक है वो मुझसे पूछ गए हैं आगे की हमारी हालत ऐसी हमें ऐसा लगता है एक क्षण में कि अगर हमने वस्त्र न छोड़े तो कोई चीज अटक जाएगी तो मैंने उनको कहा है कि छोड़ दे आप क्यों परेशान हो रहे हैं इसलिए उनसे किसी ने भी कुछ कहा हो तो बहुत गलत किया है आपको हक नहीं है वो किसी को कुछ कहने का थोड़ा समझना चाहिए कि एक निर्दोष चित एक घड़ी है जब कई चीजें बाधाएं बन सकती है कपड़े आदमी का गहरा से गहरा इनिबिशन कपड़ा जो है वो आदमी आदमी का सबसे गहरा टेबू सबसे गहरी रूढ़ी है जो आदमी को पकड़े हुए और एक क्षण आता है कि कपले करीब करीब प्रतीक हो जाते हैं हमारी सारी सभ्यता के और एक क्षण आता है मन का कभी किसी को आता है सबको जरूरी नहीं बुद्ध कपड़े पहने हुए जिए जीसस कपड़े पहने हुए जिए महावीर ने कपड़े छोड़े एक औरत ने भी हिम्मत की महावीर के वक्त में औरतें हिम्मत न कर सकी महावीर की शिष्याएं कम न थी ज्यादा थी शिष्यों से दस शिष्य थे और चालीस शिष्याएं थी लेकिन शिष्याएं हिम्मत न जुड़ा सकें कपड़े छोड़ने की तो महावीर को तो इसी वजह से ये कहना पड़ा कि इन स्त्रियों को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा जब तक ये एक बार पुरुष न हो तब तक, तक इनकी कोई मुक्ति नहीं क्योंकि जो कपड़ा छोड़ने से डरते हैं वो शरीर छोड़ने से कैसे न डरेंगी? तो महावीर को इसलिए एक नियम बनाना पड़ा कि स्त्री योनी से मुक्ति नहीं हो सकती उसे एक दफे पुरुष योनी में आना पड़ेगा और कोई कारण न था लेकिन हिम्मतवर औरतों हुई अगर कश्मीर की लल्ला महावीर को मिल जाती तो उनको यह सिद्धांत न बनाना पड़ता महावीर की तरह एक औरत हुई कश्मीर में लल्ला और अगर कश्मीरी से जाकर पूछेंगे तो वो कहेगा हम दो ही शब्द जानते हैं अल्लाह और लल्ला दो ही शब्द जानते हैं। एक औरत हुई जो न रही और सारे कश्मीर ने उसको आदर दिया क्यूँकी उसकी नग्नता में उन्हें पहली दफा दिखाई पड़ा और तरह का सौंदर्य और तरह का निर्दोष और तरह का आनंद एक बच्चे जैसा भाव अगर लल्ला महावीर को मिल जाती तो महावीर के ऊपर एक कलंक लग गया वो बच जाता महावीर के ऊपर एक कलंक है और वो कलंक यह है कि स्त्री योनि से मुक्ति न हो सकेगी और उसका कारण महावीर नहीं है उसका कारण जो स्त्री उनके आसपास पास इकट्ठी हो हुई होंगी वे क्योंकि उन्होंने कहा यह तो असंभव तो है महावीर ने कहा वस्त्र न छोड़ सकोगी तो शरीर कैसे छूटेगा इतनी ऊपरी पकड़े तो भीतर की पकड़ कैसे जाएगी नहीं मैं कहता हूं कि आप नग्न हो जाएं, लेकिन कोई होता हो तो उसे रोकने की तो कोई बात नहीं और एक साधना शिविर में भी हम इतनी स्वतंत्रता ना दे पाए कि कोई अगर इतना मुक्त होना चाहे तो हो सके तो फिर ये स्वतंत्रता कहा मिल पाएगी साधना शिविर साधकों के लिए दर्शकों के लिए नहीं वहां जब तक कोई दूसरे को कोई छेड़खान नहीं कर रहा है तब तक तो उसकी परम स्वतंत्रता है दूसरे पर जब कोई टेस्ट पास करता है तब बाधा शुरू होती है अगर कोई नंगा होके आपको धक्का देने लगे तो बात ठीक है कोई अगर आपको आके चोट पहुंचाने लगे तो बात ठीक है कि रोका जाए लेकिन जब तक एक आदमी अपने साथ कुछ कर रहा है आप, आप कुछ भी नहीं है बीच में आपको कोई कारण नहीं अब अजीब बातें हमें बाधा बनती हैं कोई नग्न हो गया इसलिए कई लोगों का ध्यान खराब हो गया ऐसा सस्ता ध्यान बच भी जाता तो किसी काम का नहीं उसको है उसका मूल्य कितना है इतना ही था कि कोई आदमी नग्न नहीं हुआ इसलिए आपको ध्यान हो गया कैसे हो जाएगा नहीं ये छोटी बातें अत्यंत ओछी बातें छोड़नी पड़ेगी साधना बड़ी हिम्मत की बात है वह परत परत अपने को उखाड़ना पड़ता है साधना बहुत गहरे में आंतरिक नग्नता है जरूरी नहीं कि, कि कपड़े कोई छोड़े लेकिन किसी मूमेंट में किसी की स्थिति ये हो सकती है कि वो कपड़ा छोड़े अब ये तो और इस बात को ध्यान रखें सदा कि जब किसी को होती है तो आप बाहर से सोच नहीं सकते ना आपको कोई हक है कि आप सोचे कि ठीक हुआ कि गलत हुआ कि क्यों छोड़ा कि नहीं छोड़ा आप कौन हैं आप कहा आते और आपको कैसे पता चलेगा नहीं तो महावीर को जिन्होंने गांव के बाहर निकाला वो कोई गलत लोग रहे होंगे आप ही जैसे शिष्ट समझदार गांव के सब सज्जनों ने उनको बाहर किया कि आदमी नग्न खड़ा है हम न टिकने देंगे ऐसे लेकिन हम बार बार वही भूले दोहराते तो मेरे मित्र अभी रास्ते में मिले वो बड़े उन्होंने प्रेम से कहा समझ पूर्वक कहा उन्होंने कहा कि आप ठीक से समझा दे नहीं तो बम्बई में ध्यान में आने वाली संख्या कम हो जाएगी बिल्कुल कम हो जाए एक आदमी ना आए लेकिन गलत आदमियों की कोई जरूरत नहीं एक आदमी ने ऐसे क्या प्रयोजन उन्होंने कहा कि महिलाएं बिल्कुल अब शिविर में ना आएंगी बिल्कुल न आए किसने कहा कि वो आए उनको लगा तो आए आए तो मेरी शर्त पर आना होगा उनकी शर्त पर शिविर नहीं हो सकता और जिस दिन मैं आपकी शर्त पे शिविर करूं उस दिन आप आने ही मत उस दिन मैं आदमी दो पौड़ी का हूं उससे फिर मुझसे कोई मतलब नहीं मेरी शर्त पर ही होगा मैं आपके लिए नहीं आता हूं और आपके हिसाब से नहीं आऊंगा और आपके हिसाब से नहीं चलूंगा इसलिए तो मुर्दा गुरु बहुत प्रीतिकर होते हैं क्योंकि वो आपके हिसाब से उनको आप चला लेते हैं जिंदा को तो बहुत मुश्किल हो जाए इसलिए महावीर मर जाए तो पूजे जा सकते हैं जिंदा को पत्थर मारना पड़ा बिल्कुल स्वाभाविक है इसलिए दुनिया भर में मुर्दों को पूजा जाता है जिंदा की बड़ी तकलीफ है क्योंकि जिंदे को आप बांध नहीं सकते और कोई दूसरे कारण मेरे लिए मूल्य के नहीं है कौन आता है कौन नहीं आता ये बिल्कुल बेमूल्य जो आता है अगर वो आता है तो समझ पूर्वक आये कि किस लिए आ रहा है क्या करने आ रहा है एक मित्र पूछ रहे हैं कि सहज योग के विषय में कुछ खुला करके समझाइए सहज योग सबसे कठिन योग है क्योंकि सहज होने से ज्यादा कठिन और कोई बात नहीं सहज का मतलब क्या होता है सहज का मतलब होता है जो हो रहा है उसे होने दें आप बाधा न बने अब एक आदमी नग्न हो गया वो उसके लिए सहज हो सकता है लेकिन बड़ा कठिन हो गया सहज का अर्थ होता है हवा पानी की तरह हो जाएं, बीच में बुद्धि से बाधा ना डाले जो हो रहा है उसे होने दें बुद्धि बाधा डालती है असहज होना शुरू हो जाता है जैसे ही हम तय करते हैं क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए बस हम असहज होना शुरू हो जाते हैं। जब हम उसी के लिए राजी हैं जो होता है उसके लिए राजी हैं तभी हम सहज हो पाते हैं तो इसलिए पहली बात समझने की कि सहज योग सबसे ज्यादा कठिन ऐसा मत सोचना कि सहज योग बहुत सरल है ऐसी भ्रांति है कि सहज योग बड़ी सरल साधना है तो कबीर का लोग वचन दौराते रहते हैं साधो सहज समाधि बली बली तो है पर बड़ी कठिन क्योंकि सहज होने से ज्यादा कठिन आदमी के लिए कोई दूसरी बात ही नहीं है क्योंकि आदमी इतना असहज हो चुका है इतना दूर जा चुका है सहज होने से कि उसे असहज होना ही आसान सहज होना मुश्किल हो गए पर फिर कुछ बातें समझ लेनी चाहिए क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो सहज योग ही है जीवन में सिद्धांत थोपना जीवन को विकृत करना है लेकिन हम सारे लोग सिद्धांत थोपते हैं कोई हिंसक है और अहिंसक होने की कोशिश कर रहा है कोई क्रोधी है शांत होने की कोशिश कर रहा है कोई दुष्ट है वो दयालु होने की कोशिश कर रहा है कोई चोर है वो दानी होने की कोशिश कर रहा है ये हमारे सारे जीवन की व्यवस्था है जो हम हैं उस पर हम कुछ थोपने की कोशिश में लगे हम सफल हो तो भी असफल हम असफल हो तो भी असफल क्योंकि चोर लाख उपाय करे तो दानी नहीं हो सकता हां दान कर सकता है दानी नहीं हो सकता दान करने से भ्रम पैदा हो सकता है कि चोर दानी हो गया लेकिन चोर का चित्र दान में भी चोरी की तरकी निकाल लेगा मैंने सुना है कि एकनाथ यात्रा पर जा रहे थे तो गांव में एक चोर था उसने एकनाथ से कहा कि मैं भी चलू तीर्थ यात्रा पर आपके साथ बहुत पाप हो गए गंगा स्नान मैं भी कराऊ एक नाथ ने चलने में तो कोई हर्ज नहीं बाकी भी सब तरह तरह के चोर जा रहे तू भी चल सकता है लेकिन एक बात बाकी जो चोर मेरे साथ जा रहे हैं वो कहते हैं कि उस चोर को मतले चलना नहीं तो हमारी सब चीजें रास्ते में गड़बड़ करे तो तू तो एक पक्की सर्त बांध ले की रास्ते में तीर्थयात्रियों के साथ चोरी नहीं करना उसने कसम खाता हूँ जाने से ले के आने तक चोरी नहीं करूंगा फिर यात्रा शुरू हुई वो चोर भी सांत हो गया बाकी भी चोर थे भिन्न भिन्न तरह के चोर हैं, कोई एक तरह के चोर हैं कई तरह के चोर हैं कोई चोर मजिस्ट्रेट बन के बैठा है कोई चोर कुछ और बन के बैठा है सब तरह के चोर गए वो चोर भी सांत गया लेकिन चोरी की आदत दिन भर तो गुजार दे रात बड़ी मुश्किल में पड़ जाए सब यात्री तो सो जाएं उसकी बड़ी बेचैनी हो जाए उसके धंधे का वक्त आ जाए एक दिन दो दिन उसने का मर जाएंगे मालूम तीन चार महीने की यात्रा है ऐसे कैसे चलेगा और सबसे बड़ा खतरा ये कि, कि किसी तरह यात्रा भी गुजार दी और कहीं चोरी करना भूल गए तो और मुसीबत लौट के क्या करेंगे कोई तीर्थ जिंदगी भर होता है तीसरी रात गड़बड़ शुरू हो गई गड़बड़ व्यवस्थित हुई धार्मिक ढंग की हुई चोरी तो उसने की लेकिन तरकीब से की एक बिस्तर में से सामान निकाला और दूसरे में डाल दिया अपने पास ना रखा शुभ यात्री बड़े परेशान होने लगे किसी का सामान किसी की संदूक में मिले और किसी का सामान किसी के बिस्तर में 150 पचास यात्री थे बड़ी खोजबीन में मुश्किल हो गई, सबने कहा ये मामला क्या है ये हो क्या रहा है चीजें जाती तो नहीं है लेकिन इधर उधर चली जाती फिर एक नाथ को शक हुआ कि वही चोर होना चाहिए जो तीर्थयात्री बन गया तो रात जगते रहे देखा कोई दो बजे रात वो चोर उठा और उसने एक ही चीज दूसरे के पास करनी शुरू कर दी एक नाथ ने उसे पकड़ाओ होगा ये क्या कर रहा है उसने कहा कि मैंने कसम खा ली कि चोरी न करूंगा चोरी में बिल्कुल नहीं कर रहा लेकिन कम से कम चीजें इधर उधर तो करने दें मैं कोई चीज रखता नहीं अपने पास छूटा नहीं बस इधर से उधर कर देता हूं ये तो मैंने आपसे कहा भी नहीं था कि ऐसा मैं नहीं करूंगा एक नाथ बाद में कहते थे चोर अगर बदलने की भी कोशिश करे तो भी फर्क नहीं पड़ता हम सारे जीवन जो हमारी असहजता है वो उसमें है कि जो हम हैं उससे हम भिन्न होने की पूरे समय कोशिश में लगे नहीं सहज योग कहेगा जो है उससे भिन्न होने की कोशिश मत करें जो है उसी को जाने और उसी को जिए अगर चोर हैं तो जाने कि मैं चोर हूं और अगर चोर हैं तो पूरी तरह से चोर होकर जिए बड़ी कठिन बात है क्योंकि चोर को भी इससे तरप्ती मिलती है कि मैं चोरी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं छूटती नहीं लेकिन एक राहत रहती है कि मैं चोर हूं आज भला लेकिन कल मैं रह जाऊंगा तो अगर तो चोर के अहंकार को भी एक तरप्ती है कि कोई बात नहीं आज चोरी करनी पड़ी लेकिन जल्दी वो वक्त आएगा जब हम भी दानी हो जाने वाले कोई चोर ना रहेंगे तो कल की आशा में चोर आज सुविधा से चोरी कर पाता है सहजयुव कहता है अगर तुम चोर हो तो तुम जानो कि तुम चोर हो जानते हुए चोरी करो लेकिन इस आशा में नहीं कि कल अचोर हो जाओगे और जो हम हैं अगर हम उसको ठीक से जान लें और उसी के साथ जीने को राज्य हो जाए तो क्रांति आज ही घटित हो सकती है चोर अगर ये जान ले कि मैं चोर हूं तो ज्यादा दिन चोर नहीं रह सकता ये तरकीब है उसकी चोर बने रहने के लिए कि वो कहता भला चोर हूं मुश्किल है आज इसलिए चोरी कर रहा हूं कल सुविधा हो जाएगी फिर चोरी नहीं करूंगा असल में मैं चोर नहीं हूं परिस्थितियों ने मुझे चोर बना दिया इसलिए वो चोरी करने में उसको सुविधा बन जाती वो अचोर बना रहता वो कहता है मैं हिंसक नहीं हूँ परिस्थितियों ने मुझे हिंसक बना दिया मैं क्रोधी नहीं हूँ वो तो दूसरे आदमी ने मुझे गाली दी इसलिए क्रोध आ गया और फिर क्रोधी जाके क्षमा मांगा था वो कहता माफ कर देना भाई न मालूम कैसे मेरे मुंह से वो गाली निकल गई मैं तो क्रोधी आदमी नहीं हूँ उसने अहंकार को वापिस रख लिया अपनी जगह सब पश्चाताप अहंकार को पुनर्स्थापित करने का उपाय उसने रख लिया क्षमा मांग ली नहीं सहज योग यह कहता है कि तुम जो हो जानने की वही हो और इंच भर यहाँ वहां हटने की कोशिश मत करना बचने की कोशिश मत करना तो उस पीड़ा से उस दंश से उस दुख से उस पाप से उस आग से उस नरक से जो तुम हो अगर उसका पूरा तुम्हें बोध हो जाए तो तुम छलांग लगा के तत्काल बाहर हो जाओगे बाहर होना नहीं पड़ेगा अगर कोई चोर है और पूरी तरह चोर होने को जान दे और अपने मन में कहीं भी गुंजाइश न रखे कि कभी मैं चोर नहीं रहूंगा मैं चोर हूं तो मैं चोर ही रहूंगा और अगर आज चोर हूं तो कल और बड़ा चोर हो जाऊंगा क्योंकि चौबीस घंटे का अभ्यास और बढ़ जाए तो अगर कोई अपनी इस चोरी के बाव को पूरी तरह पकड़ ले और ग्रहण कर ले और समझे कि ठीक है यही मेरा होना है तो आप समझते हैं कि आप चोर रह सकेंगे ये इतनी जोर से छाती में तलवार की तरह चुभ जाएगी कि मैं चोर हूँ की इसमें जीना असंभव हो जाएगा एक क्षण में क्रांति अभी हो जाएगी यही हो जाएगी नहीं लेकिन हम होशियार है हमने तर्की बना ली चोर हम है और अचोर होने के सपने देखते रहते हैं वो सपने हमें चोर बनाए रखने में सहयोगी होते हैं बफर का काम करते हैं जैसे तो ट्रेन है रेलगाड़ी के डब्बों के बीच में बफर लगे धक्के लगते हैं बफर पी जाते हैं धक्के डब्बे के भीतर के यात्री को पता नहीं चलता कार में स्प्रिंग लगे हुए साक एब्जॉर्बर लगे हुए कार चलती है रास्ते पे गड्ढे हैं साक पी जाता है भीतर के सज्जन को पता नहीं चलता कि धक्का लगा ऐसे हमने सिद्धांतों के बफर और साक एब्जार्वर लगाए हुए चोर चोरहू मैं और सिद्धांत है मेरा हिंसक हिंसकों मैं अहिंसा परम धर्म की तख्ती लगाए हुए ये बफर ये मुझे हिंसक रहने में सहयोगी बनेगा क्योंकि जब भी मुझे ख्याल आएगा कि मैं हिंसकों में कहूंगा कि क्या हिंसक अहिंसा परम धर्म मैं अहिंसा को धर्म मानता हूँ आज नहीं सदरा कमजोर हूँ कल सब जाएगा। इस जन्म में नहीं सतता अगले जन्म में सब जाएगा ले, लेकिन सिद्धांत मेरा अहिंसा है तो मैं झंडा लेकर अहिंसा का सिद्धांत सारी दुनिया में गाड़ता फिरूंगा और भीतर हिंसक रहूंगा वो झंडा सहयोगी हो, हो जाएगा। जहाँ अहिंसा परम धर्म लिखा हुआ दिखाई पड़े दि समझ लेना आस पास निवास करते और कोई कारण नहीं आसपास हिंसक बैठे होंगे जिनने वो तख्ती लगाई अहिंसा परम धर्म वो हिंसक की तरकीब है और आदमी ने इतनी तरकीबें इजाद की हैं कि तरकीबें तरकीबें ही रह रहेंगे आदमी खो गया सहज होने का मतलब है जो है दैट विच इज इस जो है वो है अब उस होने के बाहर कोई उपाय नहीं उस होने में रहना उसमें ही रहूंगा लेकिन वो होना इतना दुखद है कि उसमें रहा नहीं जा सकता नरक में आपको डाल दिया जाए तो आप हैरान होंगे कि नरक में रहने में आपके सपने ही सहयोगी बनेंगे तो आप आंख बंद करके सपना देखते रहेंगे उपवास किया है किसी दिन आपने तो आप आंख बंद करके भोजन के सपने देखते रहेंगे उपवास के दिन भी भोजन का सपना ही सहयोगी बनता है उपवास पार करने में भोजन का सपना चलता रहता अगर भोजन का सपना बंद कर दें तो उपवास उसी वक्त टूट जाए लेकिन कल कर लेंगे सुबह एक प्रोफेसर मेरे साथ थे यूनिवर्सिटी में बहुत दिन साथ रहने पर मैंने पहले तो मुझे पता नहीं चला कभी कभी अचानक एकदम वो मिठाइयों और इन सब की बात करने लगते मैंने कहा कि बात क्या कभी कभी करते हैं फिर मैंने पकड़ा तो अंदाज लगाया तो पता चला कि हर शनिवार को करते तो मैंने उनसे पूछा एक दिन शनिवार था और वो आए और मैंने कहा अब तो आप जरूर मिठाई की बात करेंगे क्यों आप क्योंकि मैंने कहा कि मैं इधर दो महीने से रिकॉर्ड रख रहा हूं आपका शनिवार को जरूर मिठाई की बात करते हैं आप शनिवार को उपवास तो नहीं करते कहा कहा आपको किसने का? का, कोई कहने का सवाल ही नहीं है मैंने हिसाब लगाया उन्होंने करता हूँ आपने कैसे पकड़ा उन्होंने पकड़ा क्या मैं देखता हूँ कोई भी स्वस्थ आदमी जो ठीक से खाता पीता हो मिठाई की क्यों बात करे तो पर आप ठीक खाते पीते आदमी है शनिवार को जरूर वो बात करते कोई ना कोई बहाना फौरन वो आ, कोई बहाने से दिन निकाल लेते और वो मिठाई की बात शुरू करते उन्होंने कहा कि मैं शनिवार आपने अच्छा पकड़ा लेकिन शनिवार को मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि कल ये खाऊं वो खाऊं ये करूं वो करूं तो उसी के सहारे तो गुजार पाता हूं शनिवार मैं उपवास करता हूं तो मैंने उनसे कहा कि दिन ऐसा करो कि ये सपने मत देखो उपवास करो उन्होंने फिर उपवास टूट जाएगा इसी के सहारे मैं दिन भर खींच पाता हूं कल की आशा आज को गुजार देती कल की आशा आज को बिता देती हिंसक अपनी हिंसा गुजार रहा है अहिंसा की आसान क्रोधी अपने कोर्थ को गुजार रहा है दया की आसान चोर अपनी चोरी को गुजार रहा है दान की आसान पापी अपने पाप को गुजार रहा है पुण्यात्मा होने की आशा ये आशाएं बड़ी अधार्मिक नहीं तोड़ इनको जो है उसे जान ले और उसके साथ जिए वो जो फैक्ट है उसके साथ जिए वो कठिन है कठोर है बहुत दुखद है बहुत मन को पीड़ा देगा कि मैं ऐसा आदमी अब एक आदमी है सेक्सुअलिटी से भरा ब्रह्मचिरी की किताब पढ़ गुजार रहा है काम से भरा है किताब ब्रह्मचेरी की पढ़ता है तो वो सोचता है कि हम बड़े ब्रह्मचरी की साधक हैं काम से भरा है अब वो किताब ब्रह्मचेरी की बड़ा सहारा बन रही है। उसको काम कर वो कह रहा आज कोई आदमी आज तो गुजर जाए आज और भोग लो कल से तो पक्का ही कर लेना मेरे घर में एक मेहमान था एक बूढ़े ने मुझसे कहा कि एक सन्यासी ने मुझे तीन दफे ब्रह्मचरी का व्रत दिलवाया तीन दफा मैंने कहा ब्रह्मचरी का व्रत एक दफे काफी दूसरी दफे कैसे लिया क्योंकि ब्रह्मचर्य का व्रत तीन दफे कैसे लेना पड़ेगा तो उन्होंने कहा मैं तो कई लोगों से कह चुका लेकिन किसी ने मुझे पकड़ा नहीं वो कहते हैं, अच्छा आपने तीन दफे व्रत लिया और कोई कहते नहीं आप मैंने कहा कि ब्रह्मचर्य का व्रत तो एक ही दफा हो सकता दोबारा कैसे लिया उनका वो टूट गया तिबारा लिया तो फिर मैंने चौथी बार नहीं लिया नहीं फिर मेरी हिम्मत ही टूट गई लेने की लेकिन तीन दफे लेते लेते वो साठ साल के हो गए गुजार दी कामुखता ब्रह्मचरी का व्रत ले लेके गुजार दी का मुखता हम बड़े अद्भुत हैं ये हमारा असहज योग है जो चल रहा है असहज योग रहेंगे कामुक पढ़ेंगे ब्रह्मचरी की किताब वो ब्रह्मचरी की किताब हमारी सेक्सुअलिटी के लिए बड़ा बफर का काम कर रही है उसे पढ़े जाएंगे तो मन में समझाया जाएंगे कि कौन कहता है मैं कामुक हूँ किताब ब्रह्मचरी की पढ़ता हूँ अभी कमजोर हूँ पिछले जन्मों के कर्म बाधा दे रहे हैं अभी समय नहीं आया इसलिए थोड़ा चल रहा है लेकिन बाकी हूँ मैं ब्रह्मचारी की धारणा मिली है इधर सेक्स चलेगा इधर ब्रह्मचरी दोनों सांस ब्रह्मचरी बफर बन जाएगा साके ऑब्जर्वर बन जाएगा, सेक्स की गद्दी लगी रहेगी भीतर वहां कोई धक्के न पहुंचेंगे यात्रा ठीक से हो जाएगी ये असहज स्थिति सहज स्थिति का मतलब है कि बफर हटा दो सड़क पर गड्ढे हैं तो जानो गाड़ी बिना बफर की बिना सा के की चलाओ पहले गड्ढे पे प्राण निकल जाएगा कमर टूट जाएगी गाड़ी के बाहर निकल आओगे की नमस्कार इस गाड़ी में अब नहीं चलते गाड़ी के स्प्रिंग निकाल के चलेंगे रास्ते पर पहले गड्ढे में प्राण निकल जाएंगे हड्डी टूट जाएंगी गाड़ी के बाहर हो जाएंगे कहेंगे नमस्कार अब इस गाड़ी में हम कदम ना रखेंगे लेकिन वो नीचे लगे साख एबजार्वर गड्ढों को पी जाते सहज योग का मतलब है जो है वो है असहज होने की चेष्टा न करे जो है उसे जाने स्वीकार करें पहचाने और उसके साथ रहने को रांची हो जाए और फिर क्रांति सुनिश्चित है जो है उसके साथ जो भी रहेगा बदलेगा क्योंकि साठ साल फिर उपाय नहीं है कामुकता में गुजारने के कितने फिर व्रत लेंगे व्रत लेंगे तो उपाय हो जाएगा अगर मैंने आपको क्रोध किया और क्षमा मांगने न जाऊं और जाके कल कहूं कि मैं आदमी गलत हूं और अब मुझसे दोस्ती रखनी हो तो ध्यान रखना मैं फिर फिर क्रोध करूंगा क्षमा में क्या मांगू मैं आदमी ऐसा हूं कि मैं क्रोध करता हूं सब दोस्त टूट जाएंगे, सब संबंध छिन्न भिन्न हो जाएंगे अकेले क्रोध को लेके जीना पड़ेगा फिर फिर क्रोध ही मित्र रह जाएगा क्रोध करने वाला भी कोई क्रोध सहने वाला भी कोई क्रोध उठाने वाला, वाला भी कोई पास न होगा तब उस क्रोध के साथ जीना पड़ेगा जी सकेंगे उस क्रोध के साथ छलांग लगा के बाहर हो जाएंगे कहेंगे ये क्या पागलपन नहीं लेकिन तरकीब हमने निकाल ली सुबह पत्नी पे नाराज हो रहा है पति घंटे भर बाद मना समझा रहा है साड़ी खरीद के ले आ रहा है वो पत्नी समझ रही की बड़े प्रेम से भर गया वो बिचारा अपना क्रोध का पश्चाताप करके फिर पुनर्स्थापित पुराने स्थान पर पहुंच रहा पुरानी सीमा पर जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ उस लाइन पे फिर पहुंच रहा है साड़ी वाड़ी आ जाएगी पत्नी वापस लौट आएगी पुरानी रेखा फिर खड़ी हो जाएगी सांझ फिर वही होना है उसी रेखा पर सुबह हुआ था वही रेखा फिर स्थापित हो गई फिर सांझ वही होना है फिर रात वही समझाना है फिर सुबह वही होना है पूरी जिंदगी वही दौड़ना है लेकिन दोनों में से कोई भी सत्य को न समझेगा की सत्य क्या है ये हो क्या रहा है ये क्या जाल है बेईमानी क्या है ये दोनों एक दूसरे को धोखा दिए चले जाएंगे हम सब एक दूसरे को धोखा दिए चले जाते हैं और दूसरे को धोखा देना तो ठीक अपने को ही धोखा दिए चले सहज योग का मतलब है अपने को धोखा मत देना जो है जान लेना यही हूं ऐसा ही हूं और अगर ऐसा जान लेंगे तो बदलाव तत्काल हो जाएगी युग उसके लिए रुकना न पड़ेगा कल के लिए किसी के घर में आग लगी हो और उसे पता चल जाए कि घर में आग लगी तो रुकेगा कल तक अभी छलांग लगा के बाहर हो जाएगा जिस दिन जिंदगी जैसी हमारी हम उसे पूरा देख लेते हैं उसी दिन छलांग की नौबत आ जाती है लेकिन घर में आग लगी है हमने अंदर फूल सजा रखे हैं हम आग को देखते नहीं हम फूल को देखते हैं जंजीरें हाथ में बनी है हमने सोने का पालिस चढ़ा रखा है हम जंजीरें देखते नहीं हम आभूषण देखते हैं बीमारियों से सब गांव हो गए हैं हमने पट्टियां बांध रखी हैं पट्टियों पर रंग पोद दिए हम रंगों को देखते हैं भीतर के गांवों को नहीं देखते धोखा लंबा है और पूरी जिंदगी बीत जाती और परिवर्तन का क्षण नहीं आ पाता उसे हम पोस्टोन करके चले जाते हैं मौत पहले आ जाती है वो पोस्टमोनमेंट किया हुआ क्षण नहीं आता है मर पहले जाते हैं बदल नहीं पाते बदलाव कभी भी हो सकती है सहज योग बदलाव की बहुत अद्भुत प्रक्रिया है योग का मतलब ये है कि जो है उसके साथ जियो बदल जाओगे बदलने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है सत्य बदल देता है जीसस का वचन है ट्रथ लिबरेट्स वो जो सत्य है वो मुक्त करता है लेकिन सत्य को हम जानते ही नहीं हम असत्य को लीप पोत के खड़ा कर लेते हैं। असत्य बांधता है सत्य मुक्त करता है दुखद से दुखद सत्य भी सुखद से सुखद असत्य से बेहतर है क्योंकि सुखद असत्य बहुत खतरनाक है वो बांधेगा दुखद सत्य भी मुक्त करेगा उसका दुख भी मुक्तिदायी है इसलिए दुखद सत्य के साथ जीना सुखद असत्य को मत पालना सहजयोग इतना ही है और फिर तो समाधि आ जाएगी फिर समाधि को खोजने न जाना पड़ेगा वो आ जाएगी जब रोना आए तो रोना रोकना मत और जब हंसना आए तो हंसना रोकना मत जब जो हो उसे होने देना वो कहना ये हो रहा है मैंने सुना है जापान में एक फकीर मरा उसके मरते समय लाखों लोग इकट्ठे हुए उसकी बड़ी कीर्ति थी लेकिन उससे भी ज्यादा कीर्ति उसके एक शिष्य की थी उस शिष्य के कारण ही गुरु प्रसिद्ध हो गया लेकिन जब लोग आए तो उन्होंने देखा वो जो शिष्य है वो बाहर बैठ के छाती पीट को रो रहा है तो लोगों ने कहा कि आप और रो रहे हैं हम तो समझते थे आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए और आप रोते हैं तो शिष्य में का कि पागलो तुम्हारे ज्ञान के पीछे में रोना न छोड़ूंगा और रोने की बात ही और रखो अपने ज्ञान को संभालो मुझे नहीं चाहिए पर उन्होंने कहा कि अरे लोग क्या कहेंगे अंदर जाओ बदनामी फैल जाएगी हम तो समझे तुम स्थिति हो गए हम तो समझते थे कि तुम परम ज्ञानी हो गए और हम तो समझते थे कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं छुएगा उसने कहा तुम गलत समझे थे बल्कि पहले मुझे बहुत कम छूता था संवेदनशीलता मेरी कम थी मैं कठोर था अब तो सब मुझे छूता है और आर पार निकल जाता मैं तो रोंगा मैं तो दिल भर के रोंगा तुम्हारे ज्ञान को फ्रिको वे लोग जैसा की भक्तगण होते हैं उन्होंने कहा कि सब में बदनामी फैल जाएगी भीड़ करके घेरा करके रोको किसी को देखने मत दो बदनामी हो जाएगी कि परम ज्ञानी किसी एक ने कहा कि तुम तो सदा समझाते थे कि आत्मा अमर है अब क्यों रो रहे हो तो उस फकीर ने कहा आत्मा के लिए कौन रो रहा है मैं तो उस शरीर के लिए रो रहा हूँ वो शरीर भी बहुत प्यारा था और वो शरीर अब दोबारा इस पृथ्वी पर कभी नहीं होगा आत्मा के लिए कौन रो रहा है वो तो सदा रहेगी उसके लिए रो कौन रहा है लेकिन वो शरीर भी बहुत प्यारा था जो टूट गया और वो मंदिर भी बहुत प्यारा था जिसमें उस आत्मा ने वास किया अब वो दोबारा नहीं होगा मैं उसके लिए रो रहा हूँ अरे उन्होंने कहा पागल शरीर के लिए रोते हो उस आदमी ने कहा कि रोने में भी शर्तें लगाओगे क्या मुझे रोने भी नहीं दोगे वही हो सकता है जो सत्यचित्त हो गया सत्यचित्त का मतलब जो हो रहा है तो रोना है तो रोने हंसना है तो हंसे क्रोध करना है तो बी ऑथेंटिक क्रोध में भी पूरे प्रमाणिक हो और जब क्रोध करें तो पूरे क्रोध ही हो जाए कि आपको भी पता चल जाए कि क्रोध क्या है और आपके आसपास को भी पता चल जाए कि क्रोध क्या है वो मुक्तिदायी होगा बजाय इंच क्रोध जिंदगी भर करने के पूरा क्रोध एक ही दफे कर ले और जान ले तो उससे आप भी झुलस जाए और आपके आसपास भी झुलस जाए और पता चल जाए कि क्रोध क्या है क्रोध का पता ही नहीं चलता आधा आधा चल रहा है वो भी इन इनऑथेंटिक चल रहा है इंच भर करते हो और इंच भर हमारी यात्रा ऐसी है। एक कदम चलते हैं, एक कदम वापिस लौटते है न कहीं जाते न कहीं लौटते बस जगह पर खड़े नाचते रहे कहीं जाना आना नहीं सहज योग का इतना ही मतलब है कि जो है जीवन में उसको स्वीकार कर लें, उसे जानें और जिए और इस जीने जानने और स्वीकृति से आएगा परिवर्तन म्यूटेशन बदलाव और वो बदलाव आपको वहां पहुंचा देगी जहाँ परमात्मा है ये जिसे मैं ध्यान कह रहा हूँ ये सहज योग की ही प्रक्रिया है इसमें आप स्वीकार कर रहे हैं जो हो रहा है अपने को छोड़ रहे हैं पूरा और स्वीकार कर रहे हैं जो और नहीं तो आप सोच सकते हैं पढ़ा लिखे आदमी सुशिक्षित संपन्न सोफिस्टिकेटेड सुसंस्कृत रो रहे हैं खड़े होके चिल्ला रहे हैं हाथ पर पटक रहे हैं विक्षिप्ती तेरे नाच रहे हैं ये सामान्य नहीं कीमती है लेकिन असामान्य जो देख रहा है उसकी समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है उसे हंसी आ रही कि क्या हो रहा है उसे पता नहीं है कि वो भी इस जगह खड़े होकर प्रमाणिक रूप से जो कहा जा रहा है करेगा तो उसे भी यही होगा और हो सकता है उसकी हंसी सिर्फ डिफेंस मेजर हो वो सिर्फ हंस के अपनी रक्षा कर रहा है वो कह रहा है हम ऐसा नहीं कर सकते वो हंस के ये बता रहा है हम ऐसा नहीं कर सकते लेकिन उसकी हंसी कह रही है कि उसका कुछ संबंध है उसकी हंसी कह रही है कि वह इस मामले से कुछ न कुछ संबंध उसका है अगर वो भी इस जगह इसी तरह खड़ा होगा यही करेगा उसने भी अपने को रोका है दबाया है रोया नहीं हंसा नहीं नाचा नहीं बट ने पीछे एक बार कहा कि मनुष्य की सभ्यता ने आदमी से कुछ कीमती चीजें छीन ली उसमें नाचना एक है बटर ने कहा आज में ट्रफलगर स्क्वायर पर खड़े हो लंदन में नाच नहीं कहते हैं, हैं, हैं हम स्वतंत्र हो गए कहते हैं कि दुनिया में स्वतंत्रता आ गई लेकिन मैं चौरसते पे खड़े होकर नाच नहीं सकता ट्रैफिक का आदमी फौरन मुझे पकड़ के थाने भेज देगा कि आप ट्रैफिक में बाधा डाल रहे हैं और आप आदमी पागल मालूम होते हैं चौरसता रात नाचने की जगह नहीं बट नई दफे आदिवासियों में जाकर देखता हूँ और जब उन्हें नाचते देखता हूँ रात आकाश के तारों की छाया में तब मुझे ऐसा लगता है सब बताने कुछ पाया खोया बहुत कुछ खोया है बहुत कुछ खोया कुछ पाया है बहुत कुछ खोया सरलता खोई है सहजता खोई प्रकृति खोई और बहुत तरह की विकृति पकड़ ली ध्यान आपको सहज अवस्था में ले जाने की प्रक्रिया है इसलिए अंतिम बात जो आपसे कहना चाहूंगा वो ये कि यहाँ तीन दिन में जो हुआ महत्वपूर्ण तो है कुछ लोगों ने बड़ी अद्भुत प्रती पाई कुछ लोग प्रतीति की झलक तक पहुंचे कुछ लोग प्रयास तो किए लेकिन पूरा नहीं कर पाए फिर भी प्रयास किए और निकट थे प्रवेश हो सकता था लेकिन सभी ने कुछ किया सिर्फ दो चार दस मित्रों को छोड़कर उनको जिन्हें बुद्धिमान होने का भ्रम उनको छोड़कर जिनके पास बुद्धि कम किताबें ज्यादा हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे लोग संलग्न हुए और सारा वातावरण बहुत सी बाधाओं के बावजूद भी एक विशेष प्रकार की शक्ति से निर्मित हुआ और बहुत कुछ घटा लेकिन वो सिर्फ प्रारंभ है आप घर जाके घंटे भर इस प्रयोग को 24 घंटे में सिर्फ देते रहना तो आपकी जिंदगी में कोई द्वार खुल सकता है और घर के लिए कमरा बंद कर ले और घर के लोगों को कह दें कि घंटे भर इस कमरे में कुछ भी हो इस संबंध में चिंतित होने का कारण नहीं कमरे के भीतर नग्न हो जाएं, सब वस्त्र फेंकते खड़े होकर प्रयोग करें गद्दी बिछा लें ताकि गिर जाएं तो कोई चोट ना लग जाए खड़े होकर प्रयोग करें और घर के लोगों को पहले जता दें कि बहुत कुछ हो सकता है आवाजें आ सकती है रोना निकल सकता है कुछ भी हो सकता है भीतर लेकिन घर के लोगों को बाधा नहीं देनी ये पहले बता दें और इस प्रयोग को घंटे भर दोहराते रहें दोबारा शिविर में मिलने के पहले और अगर जो मित्र यहाँ प्रयोग किए हैं वे अगर सारे मित्र घर जाके दोहराते हैं तो उनके लिए मैं फिर अलग शिविर ले सकूंगा तब उन्हें और गति दी जा सकती बहुत संभावना है अनंत संभावना है लेकिन आप कुछ करें आप एक कदम चलें तो परमात्मा आपकी तरफ सौ कदम चलने को सदा तैयार लेकिन आप एक कदम भी न चले तब फिर कोई उपाय नहीं जाके इस प्रयोग को जारी रखें, संकोच बहुत घेरेंगे क्योंकि घर में छोटे बच्चे क्या कहेंगे कि पिता को क्या हो गए वे तो कभी ऐसे न थे सदा गुरु गंभीर थे ऐसा नाचते हैं कूदते हैं चिल्लाते हैं हम नाचते कूदते थे बच्चे घर में तो वे डांटते डपटते थे कि गलत है ये अब खुद को क्या हो गया है? जरूर बच्चे हंसेंगे लेकिन उन बच्चों से माफी मांग लेना और उन बच्चों से कह देना कि भूल हो गई तुम अभी भी नाचो और कूदो और आगे भी नाचने कूदने की क्षमता को बचाए रखना वो काम पड़ेगी बच्चों को जल्दी हम बूढ़ा बना देते घर में सबको जता देना कि ये घंटे पर कुछ भी हो उसके संबंध में कोई व्याख्या नहीं करनी कोई पूछताछ नहीं करनी एक दिन कह देने से बात हल हो जाती दो या तीन दिन चलने पर घर के लोग समझ लेते हैं कि ठीक है ऐसा होता है और न केवल आप बल्कि आपके पूरे घर में परिणाम होने शुरू हो जाएंगे जिस कमरे में आप करें इस प्रयोग को अगर उस कमरे को संभव हो सके आपके लिए तो फिर इसी प्रयोग के लिए रखें उसमें कुछ दूसरा काम ना करें छोटी कोठरी हो ताला बंद कर दें उसमें सिर्फ यही प्रयोग करें और अगर घर के दूसरे लोग भी उसमें आना चाहें तो वो प्रयोग करने के लिए आए तो ही आएं सके अन्यथा उसे बंद कर दे नहीं संभव हो सके तो बात अलग संभव हो सके तो इसके बहुत फायदे होंगे वो कमरा चार्ज्ड हो जाएगा वो रोज आप जब उसके भीतर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि साधारण कमरा नहीं है क्योंकि हम पूरे समय अपने चारों तरफ रेडिएशन फैला रहे हमारे चारों तरफ हमारी चित्त दशा की किरणें फिक रही हैं। और कमरे और जगह भी किरणों को पी जाती है और इसलिए हजारों हजारों साल तक भी कोई जगह पवित्र बनी रहती उसके कारण अगर वहाँ कभी कोई महावीर या बुद्ध या कृष्ण जैसा व्यक्ति बैठा हो तो वो जगह हजारों साल के लिए बहुत तरह का इम्पैक्ट ले देती वो जगह पर खड़े होकर आप दूसरी दुनिया में प्रवेश करना बहुत आसान हो जाता है जो संपन्न है संपन्न का मैं तो एक ही लक्ष्मी मानता हूँ उसके घर में मंदिर हो सके बस वही सम्पन्न है बाकी सब तरह घर में एक कमरा तो मंदिर का हो सके जो एक दूसरी दुनिया की यात्रा का द्वार वहाँ कुछ और न करे वहाँ जब जाए मोन जाए और वहाँ ध्यान को ही करे और घर के लोगों को भी धीरे धीरे उत्सुकता बढ़ जाएगी क्योंकि तो आप में जो फर्क होने शुरू होंगे वे दिखाई पड़ने लगेंगे अब यहाँ जिन दो लोगों को कीमती फर्क हुए है दूसरे लोगों ने उनसे जाकर पूछना शुरू कर दिया की आपको क्या हो गया उन्होंने मुझसे भी आके कहा कि हम क्या जवाब दें हमसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है वो तो आपके घर के बच्चे आपकी पत्नी पति पिता बेटे मित्र पूछे नहीं मित्र पूछे नहीं कि क्या हो रहा वे भी उससे होंगे और अगर इस को जारी रखते हैं तो दूर नहीं वचन जब आपके जीवन में घटना घट सकती है जिस घटना के लिए अनंत जन्मों की यात्रा करनी होती है और जिस घटना के लिए अनंत जन्मों तक हम चुप सकते हैं मनुष्य जाति के इतिहास में आने वाले कुछ वर्ष बहुत महत्वपूर्ण और अगर एक बहुत बड़ी स्परिचुअलिटी का जन्म नहीं हो अब आध्यात्मिक लोगों से काम नहीं चलेगा अगर आध्यात्मिक आंदोलन नहीं हो सकता कि लाखों करोड़ों लोगों से प्रभावित हो जाए तो दुनिया को बौद्धिक बचाना असंभव और बहुत मुंट क्षण है कि 50 साल में भाग्य का निपटारा होगा या तो धर्म बचेगा या निपट अधर्म बचेगा इन 50 साल में बुद्ध महावीर कृष्ण मोहम्मद राम जीसस सब का निपटारा होने है। इन 50 सालों में एक तराजू पर ये सारे लोग और दूसरे तराजू पर सारी दुनिया का विक्षिप्त राजनीतिक सारी दुनिया के विक्षिप्त बहुत ही बारी सारी दुनिया के भ्रांत और अज्ञान में स्वयं और दूसरों को भी धक्का देने वाले लोगों की बड़ी भीड़ और एक तरफ तराजी को तो बहुत पचास सालों में निपटारा होगा वो जो संघर्ष चल रहा है सदा से वो बहुत निपटारे के मौके पर आ गया और अभी तो जैसी स्थिति है, देख के आशा नहीं बनती। लेकिन मैं निराक्ष नहीं हूँ तो क्योंकि मुझे लगता है की बहुत सी बहुत सरल सहज मार्ग खोजा जा सकता है जो करोड़ों लोगों के जीवन में क्रांति की करण बन जाए और अब इक्का दुख का आदमियों से नहीं चलेगा जैसा पुराने जमाने में चल जाता था कि एक आदमी ज्ञान को उपलब्ध हो गया आप ऐसा नहीं ऐसा नहीं हो सकता अब एक आदमी इतना कमजोर क्योंकि तो इतनी बड़ी भीड़ पैदा हुई इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है जनसंख्या का कि अब इक्का दुख का से चलने वाली बात नहीं अब तो उतने ही बड़े व्यापक पैमाने पर लाखों लोग अगर प्रभावित हो तो कुछ किया जाएगा लेकिन मुझे दिखाई पड़ता है कि लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं और थोड़े से लोग अगर न्यूक्लस बनके काम करना शुरू करें तो यह हिंदुस्तान उस मूमेंटस फाइट में उस निर्णायक युद्ध में बहुत कीमती हिस्सा अदा कर सकता है कितना ही वीर हो कितना ही दरिद्र हो कितना ही गुलाम रहा हो कितना ही भटका हो लेकिन इस भूमि के पास कुछ संदर्पित परम्परा किया है इस जमीन पर कुछ ऐसे लोग चले है उनकी किरण उनकी हवा में उनकी जो भी उनकी आकांक्षाएं पत्तों पत्तों आदमी गलत हो गया लेकिन अभी जमीन के कणों को बुद्ध के चरणों का स्मरण आदमी गलत हो गया लेकिन वृक्ष का जानते है की कभी महावीर उनके नीचे खड़े आदमी गलत हो गया लेकिन सागर और तरह की आवाजें आदमी गलत हो गया लेकिन आकाश अभी आशा बांधे आदमी भर वापस लौटे तो बाकी सारा इंसान है इधर इस आशा में निरंतर प्रार्थना करता रहता हूं कि कैसे लाखों के जीवन में एक साथ विस्फोट हो सके। आप उसमें सहयोगी बन सकते हैं आपका अपना विस्फोट बहुत कीमती हो सकता है आपके लिए भी के लिए इस आशा और प्रार्थना से ही इस शिविर से आपको विदा देता हूँ कि आप अपना ज्योति तो जलायेंगे आपकी ज्योति दूसरे मुझे कुछ को भी ज्योति बन सकेगी मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम ऐसी सुनाया पर सबके भीतर बह के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ